दिसंबर को कामी परिक्रमा के बाद पूछ थी राधा बाबा के उपदेश तो उसमें तुम्हें तो कोई तो लाभ नहीं पहुँच तो रहा क्यूँकी वास्तव में शरीर की दृष्टि से में इतना अधिक लाचार हुई मेरे सिर में भयंकर दर्द है कंठ में दर्द है इंजाइना पे चौदि रोगी हूँ में बहुत दर्द है तो तो होता है उसमें बहुत अधिक दर्द है और इमकम्ड होता है इतनी सी पीड़ा लेकर के अपना कार्य निर्वाह कर तो प्रश्नोत्तरी को तो मतलब बेचारा शूलकांत का ये था कि जो वास्तव में आपके जीवन के जीवन की ऐसी समस्याएं हूँ पारमार्थिक एक और दूसरी उसका समाधान आप नहीं पा मैं पूछता हूँ प्रश्न पूछा है मार्ग बतलाइए इसका अर्थ है की वो भगवत प्रेम क्या चीज होता है ये जानते तुम्हें मैं जिस चीज को जा प्राप्त करने की इच्छा है उसके संबंध में उन्हें सुन करके कुछ तो जाना होगा क्या वे दो पंक्तियों में बतला सकते हैं कि भगत प्रेम का अर्थ उनके मन में क्या है एक जो वो मन में भगवान के भगवान अंदर तो मेरा मन ये जा संस्कृत में ठीक है पर हमारा मन बंधु छूट है ये ये भगवत प्रेम का प्राप्त करने का तो है भगवत प्रेम क्या चीज है तो इस संबंध में आपका मौलिक जो भाव है ना आप भगवत प्रेम के संबंध में सुने सुनाई बात पर आपने प्रश्न कर लिया है भगवत प्रेम है भगवत प्रेम क्या चीज है बतलाइएता हूँ जब नहीं मालूम है तो, तो जिस तो चीज को आप नहीं जानते हैं उसके पूछने का प्रश्न पूछने के बाबा जी का माथा पचाने का सवाल क्या है मैं भगवत प्रेम अगर प्राप्त करना चाहते है तो कम से कम उसके संबंध में कोई धारणा को तो आप सुनना चाहिए कि भगवत प्रेम ये वस्तु है ये चीज है तो प्रश्नोत्तर अगर ऐसे तो ऐसे तो बाजार में बहुत से महात्मा बहुत हजारों भारतवर्ष में लाखों कम से कम दस हजार महात्मा लोग तो बड़ा घूरते ही हैं सब जगह उनसे जाकर के पूछते जानते भगवत प्रेम क्या चीज है तो मैं आपको तो क्या बताऊंग प्रश्न पूछने के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस तरह के लिए हम तैयार तो नहीं अपना समय मैंने वास्तव में शरीर की दृष्टि से मैं तरी परंतु हमारा और स्वभाव का समय भी हमारी पीड़ा का कोई आज हमारे लिए नहीं है तो इसलिए ये जो जैसे किसी को बुलवास होती है के अच्छा तो ऐसे तो हमको एक असल में ऐसी बात इतने आदमी हैं कि जिसमें दूसरे तीन दिन से मैं अत्यधिक थक गया हूँ पर बार, जब प्रश्न पूछना चाहता तो पूछने के लिए प्रश्न तो हम ऐसे प्रश्न जिसको आप जानते ही नहीं भगवत प्रेम क्या है नाराज जी भगवान देखे अब हम चूंकि आपने जैसे भगवान कहते हैं कह दिया है आज तक प्रेम क्या वस्तु होती है इसको वाणी के द्वारा कोई बतला ही नहीं सका अच्छा अच्छा हमारे कुछ तो बतला दीजिए कि क्या चीज है तो नाराज जी दूसरे सूच कहते हैं मुंह का स्वागन वैसे मूंगा हो और उसको कोई बहुत बढ़िया चीज स्वादिष्ट चीज खिला दिया जाए उसे पूछे कि अरे भैया बताओ तो स्वाद तो वो तो ये मूंगा स्वाद हुआ मैंने उसके मन की अनुभूति को वो व्यक्त करना, चाह तो करना चाहता तो व्यक्त करना चाहता तो वो ओ, क्या है वो मैं वास्तव में अपनी अनुभूति को व्यक्त नहीं कर सकता प्रेम का स्वादन जो करता है जिसको थोड़ा बहुत मे अनुभूति है उसके संबंध में थोड़ी बहुत अनुभूति जिसको है वो तो प्रेम के संबंध बतला ही नहीं सकता पर उसका एक तटस्थ लक्षण मैंने आप सुनी तो क्या है प्रेम वो अनुभव का विषय होता है परंतु अभी कोई जाने गुण रहता हूँ छ उसके अंदर उसके छ लक्षण होते हैं गुण रहता हूँ माने प्रेम उसको नहीं कहते कि कोई बहुत बढ़िया सद्गुण से भरा हुआ कोई व्यक्ति हो कोई चीज हो उसके गुणों को देख करके हमारे मन में आकर्षण हो जाए और हम उसको प्यार करने लगे ये प्रेम नहीं है सौदा की चीज है मैंने उसके गुण की कीमत है अगर उसके अंदर सद्गुण है तब तो आपका आकर्षण रहेगा नहीं तो खत्म तो तो हो जाएगा इसको प्रेम नहीं मत नारद जिन भाव भगवान के मन का नाम नारद है तो भगवान का मन उत्तर देता है तो गुण रहता हम एक ऐसी चीज होती है जो भूल देख करके कभी नहीं होती ऐसी बिना गुण के अपने आप एक तो नैसर्गिक मन की धारा बह चलती होती हो और। तो रहता रही तो गुण तो को देख करके नहीं कह रही राम ऐसा बढ़िया इनका स्वभाव है इतना मीठा बोलते हैं इतना बढ़िया बोलते इस तरह की कोई चीज ऐसा कोई कंसिडरेशन उसके मन में नहीं रहता पहले चीज मैं जिस प्रेम में किसी भी गुण को लेकर के मन की धारा का योग नहीं हुआ दूसरा क्राइटेरियन ये है मापदंड है कामना रहता हूं जिसके प्रति प्रेम किया जाता है उसके उससे किसी भी कामना की पूर्ति की आशा नहीं रहती कोई हमारी कामना उसके प्रति नहीं रहती कि इससे हमारी ये कामना सिद्ध हो जाए उसको प्रेम कह नहीं सकते नाराजी महाराज नहीं करती कामना देखा सचमुच अगर प्रेम का उन्मेश हो चुका है मन में प्रेम आ चुका है तो क्या होगा प्रतिक्षण वर्धमान। तीसरा क्राइटेरियन ये है वो तो प्रतिक्षण बढ़ता ही चला जाएगा कभी घटने का नाम नहीं लेगा फिर प्रतिक्षण वर्धमान। होकर तो के भी चौथी चीज है अविच्छिन्नम उसकी धारा कभी टूटती नहीं माने थोड़ी देर के लिए माने कहीं रुक जाए फिर उसके बाद फिर चले ऐसा नहीं बिल्कुल एक रस चलती ही रहती उसकी धारा कहीं नहीं लेती कहीं नहीं अभी वो कैसा होता है इतना सटल, सटल होता है कि वास्तव में मैंने सूक्ष्म उससे अधिक तो उस सूक्ष्म वस्तु होती नहीं इतना वो माने अंतर अंतर अंतर में जाते जाते जाते इतना सूक्ष्म होता है माने जिसको बाहर कोई आकृति दे करके उसे समझा नहीं जा सकता अनुभव रूप में कामनाक्षित सूक्ष्म उसको केवल अनुभव किया जा सकता है माने मान एक्सपीरियंस मन दे उसको हम अनुभव कर सकते हैं प्रेम को गुर्बानी से नहीं कर सकते तो ये पर जो प्रेम को एक ऐसा भाव मामूली कहने के लिए कह सकते हैं कि, कि किसी के प्रति प्रियता बुद्धि मन अच्छा लगने लगे हमको उसको प्रेम का चाहिए परंतु वास्तव में अगर प्रेम शुद्ध है बिल्कुल प्रेम जिसे कहा जाता है तो ऐसी बात है उसमें छह चीजें रहेगी ही तो तब तो वो प्रेम है नहीं तो बाजारू चीज है कोई आकर्षण है अट्रैक्शन है अट्रैक्शन तो बस किसी को बड़ा सुंदर देखा प्रेम हो गया ये प्रेम थोड़े है ये तो उसकी इसकी सुंदरता की कीमत हम दे रहे हैं उसको और हम अपने मन की किसी वासना के प्रवाह में बह करके हम प्रेम का नाम बदनाम करते हैं प्रेम है। ऐसी चीज नहीं है महाराज की जो बाजार में चलते हम लोग ये करते तो महाराज आप नाराज तो हो परंतु हम आपको कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति हम महाराज आज तो नहीं पर उन्हें नाइनटीन थर्टी से पहले हम व्याख्यान देते थे पिंड्रॉफ साइलेंस में आप लोग तो बहुत कम कम से कम एक हजार सात सौ आदमी माइक न होने पर भी हमारी आवाज सुनते थे परन्तु एक महात्मा बड़े उच्चुक होने कहा बाबा जी एक बात आपसे कहू कहिए महाराज उन्होंने तो कहा देखिए आपकी वाणी में इतना अधिक आकर्षण कि लोग उस पर लट्टू हो जाते तो कहीं आप आप आए आए हैं हैं एक एक बड़ा सुंदर सुंदर बा, सुंदर बात एक बड़ी सुंदर बात बड़ी उन्होंने कहीं इस कार्य के लिए और चक्कर में फंस गए तो महाराज मामला जाते चेढ़ा हो जाएगा तो हमने खुआ कि क्या चाहते हैं क्या पहले आप जो करिए जो बात करिए व्याख्यान जाना छोड़ने हम कच्छा तुम्हें तो अंतिम व्याख्यान दिया हूँ कहीं कहा हुआ है मैंने एक बाजार था मगर सब बाकर के इकट्ठे आकर आठ सौ हजारों आदमी था हम साढ़े सात बजे आए साढ़े सात बजे हम दिया था अंतिम आए हम सचमुच अंतिम व्याख्यान दिया आए और उसके बाद जब हम बात करते हैं बोलते हैं हंसते हैं बीच में हम सत्ताइस परस भी रहे हुए कोई बात है पर हम व्याख्यान देने के लिए नहीं आए नहीं हैं आपको कि हम नहीं। पर की ऐसी आ गई कि है तो की ही बात अकेले, अकेले करने लगेगा तो उसकी मने संख्या कम हो जाए कोई तो व्यक्ति अपने मन की समस्या जो विष्णु परमार्थ है परमात्मा के संबंध में तो कह सके तो कई प्रेम के लिए प्राप्त करने के लिए क्या मार गए तो बात बड़ी अच्छी है आपने बहुत अच्छी बात कही पर ये केवल उनके लिए है जो पेशवर होते हैं जिनको व्याख्यान देने की शौक होती है हम महाराज उस तरह के आदमी हैं बड़े अच्छे हैं वे बेचारे उनको चर्चा करते हैं सब कुछ करते हैं रोज उनका माइंड अनाज भी नहीं पटता पेट में खाने का भोजन पचता ही नहीं अगर खूब आदमी इकट्ठा न हुआ व्याख्यान दे करके तो थोड़ा सा जंगे महाराज आज रात ने कमाल कर दिया ये सब सुने नहीं तब तक उनका पेट तो हम ऐसी बात नहीं करते नाराज तो रहा है, है हमारे मन में आया स्वीने कह दिया प्रेम ऐसी चीज है छो धरातल पर प्रेम होकर और कोई पूछिए परमात्म के संबंध में कोई बात कहीं आता है तो टूटता हुआ नजर आने का अर्थ है कि वो प्रेम नहीं है एक आकर्षण है किसी कारण से हो गया है उससे सावधान होने में ही लाभ है पर आपने बड़ा अच्छा किया कम से कम साहस तो बटोर गया आप कुछ कहने के श्लोक ये वृंदावन के मेरा राज बिहारी थे बड़े हम पर कृपालु हैं इनका कहना है थोड़ी देर पहले साथ थे कि तुमने कोई बात नहीं कही होगी कि वास्तव में जो परमार्थ के पथ में चलता है उसके अंदर सात प्रकार की चीजें मन में रहती है इसमें सब आ जाएगी माने अच्छी बुरी सब माने बुरी तो क्या माने मैंने उसके परमात्मा चलने पर सात चीज उसके अंदर रहती है प्राय ये लागू कोई बिरला कोई हो किससे अलग कोई वस्तु बतलावे तो हमारी धारणा है तो हम सोच समझ के इसी साथ के अंदर खसी आ गई जो कि मैं कह रहा हूँ भागवत समाप्त करने से पहले भागवत बंद करने तो भागवत बक्ता महाराज सूती ही कहते हैं कि देखो। अब स्मृति कृष्ण पदार भगवान को निरंतर स्मरण करने वाले के लिए सात बात घट कर रह जाती है मैंने सात बात उसमें आए बिना नहीं रह सकती भगवान को निरंतर याद रखने वाले के जीवन में ये सातों बातें आकर ही रहेंगी। माने उनके भीतर इनका प्रकाश को कर ही रहेगा निरंतर चिंतन के प्रभाव से पहली बात क्या होगी कि भद्राणी उसके सारे अमंगल अपने आप नष्ट हो जाएगी मनुष्य सबसे अधिक घबराता है ये बात न हो जाए एक अपनी परिभाषा बांध लेता है एक ऐसी घटना नहीं रहती थी तो उसके लिए भागवत बक्ता बतलाते हैं कि तुम भगवान का निरंतर चिंतन करो तुमको केवल एक काम करना है तुम्हारे सात चीजें को हो जाएगी क्या पहली चीज जो सबसे अधिक घबराहट की चीज होती है वो अमंगल से बड़ा डरता है हमारा कोई अमंगल न हो जाए वो तो अपने अमंगल की परिभाषा भिन्न भिन्न रखता है पर अमंगल ना कि तो बड़ा अमंगल हुआ अमंगल उसका सर्वथा सर्वानुष में हो जाता है भद्राणी और मन शांत हो है। चीज़। चीज़ जाता है दूसरी चीज पहली चीज जो मंगल नष्ट हो जाता है समम तन होती चुनौत्य भद्राणी समम तन होती तीसरी चीज जो उसको होती है सत्य शुद्ध मनुष्य अपने मन, मन अंतकरण को शुद्ध करने के लिए न जाने क्या क्या प्रयास करता है इतने प्रयास की जरूरत ही नहीं है केवल अखंड रूप से भगवान का चिंतन करो देखोगे कि अपने आप अंतर शुद्ध होता चला जाएगा और थोड़े ही दिनों में मन निर्मल काच की तरह से चुम चुम चुम, कहीं कोई का समम बन सत्म और जो कह रहे थे ना प्रेम जो है भक्ति का प्रबुद्ध रूप होता है परमात्मा भक्त भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है अगर मनुष्य निरंतर भगवान का चिंतन करे तो फिर मनुष्य जानना चाहता है ये कैसे ये सारा संसार कैसे बन जाता है सूर्य कैसे बन जाता है चंद्रमा कैसे बन गई तारा कैसे बन गई इस तरह जैसे ये बिल्कुल कॉसमस की सारी चीजें दिन रात उसके मन में उछल पुथल रहती है अपने आप तुमको इन सब का भान हो जाएगा कि ये कैसे क्या होता है ये देखो तुम समझ जाते हो और मन बिल्कुल आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा ज्ञान ये भगवान निर्गुण निराकार हैं कि साकार हैं कि क्या है अमुक से तो ऐसा सुनी ऐसी बात सुनी उससे उससे तरह तरह की उहा होकर करके मन में एक विचार आ जाता है मनुष्य की जो भगवान निराकार है निर्गुण है वही फिर समुद्र भी हो जाते हैं और साकार भी बन जाते हैं ऐसा कैसे होता है इसका भी रहस्य तुम पूरा पूरा समझ जाओगे ज्ञानम च विज्ञान इसी को हैं विज्ञान विराग और अपने आप तुम्हारा मन संसार की सब मई परिस्थितियों से हट जाएगा तुमको मन हटाना नहीं पड़ेगा मन अपने आप छोड़ देगा एक परमानंद महासमुद्र में जा के मन निम्न हो जाएगा डूब जाएगा और कहां संसार गया कहां क्या एक महात्मा हमने उनको देखा था। बड़ी कठिनाई से कहा मन आता था इसी कु में आए से थे बेचारे उनके दो व्यक्ति उनके साथ एक केवल लंगोटी है उसके ऊपर बांधे थे तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बिल्कुल ऐसे पागल से विक्षिप्त से रहते हैं हम इनको हम लोग इनकी संभाल कर देते हैं हमने देखा बड़ा अच्छा चुपचाप अचानक क्या हुआ हमने देखा कि देखो इनके अंदर जो एक स्थिरता है एकांतता है वो सरस एकांतता है मैंने रसमई मन ये जो वृत्ति की स्थिरता है कि बिल्कुल नीरस भावते जैसे कई प्रकार की भाव समाजी होती है तो उसके लिए हम जरा था, था, था सा जानते हमने करना किया। एक एकाध मिनट गुण करते ही नजर कैसे क्या हुआ उनके चित्त में वो झट से आकर हमारा कंठ उन्होंने पकड़ा ऐसे मुकर के अब लोग हमारे कुटिया घबराए इन गला मोस लेंगे क्या हमके कुछ आप घबरा चित हमने फिर अपना स्वर छेड़ा जैसे तो जैसे जैसे वो हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। इस प्रकार पागल की तरह से करने लगा व्यक्ति महात्मा जी थी समाधि में मने जाने वाला व्यक्ति है करीब पंद्रह मिनट में जब तक ये अपना सर छेड़ता रहा वो जैसे कण कण हिलता रहा वो यूं यूं यू करता रहा फिर तो धीरे धीरे धीरे जब हम जीवे करते करते जब दूसरे अचानक महाराज तुम खुले हुए भगा वहां सेवा छोड़े के उसके पीछे दौड़े उधर अनानासको लेते शांत किया हम देखा कि भाव ऐसी मतलब ये है की तुमने जो कहा न तो सात चीज ये है की भैया सात चीज एक चीज से आ जाती है भगवान सुन स्मृति रखना याद करने, और कहीं महाराज को के करना हो तो करी। नहीं तो नहीं पूछते है ना कि अगर हम आप कृष्ण चैतन्य महाराज थे हम अगर आपको याद करेंगे आपको हम याद करने लगे तो हम पूछने जाएंगे की महाराज हमको आप याद के करने के तरीके बता दीजिए पढ़ने से पहले खूबसूरती देखी अगर हम याद करने किसी को हम याद करें तो वो मना करेगा कि तुम क्या तरीका में या तरीका बतलाता हूँ मैंने ये जितने प्रश्न बनते हैं वो तो वास्तव में गंभीर स्तर में न जाने के कारण प्रश्न हैं हम याद करें किस तरीके का सीखेंगे और अगर तरीका पूछते तो एक ही तरीका है जो प्रिय लगता है ना उसकी याद अवश्य आएगी बिना बिना चेष्टा की वो याद आती ही रहेगी याद भूलेगी याद करने की तरीके नहीं होते उसकी सब चीज अच्छी लगेगी उसकी बातें अच्छी लगेगी उसका नाम अच्छा लगेगा उसका बोलना अच्छा लगेगा कभी मिल जाए तो न मिले तो कहाँ है वो वो उसका मन कल्पना उसकी बातें मन में कल्पित होती रहेगी याद करने के तरीके नहीं होते ये तो बात क्या है कि जैसे पढ़ पढ़ के हम लोग एक साधना करने चलते हैं हैं तो तरह तरह करते हम अगर जीवन में व्यवहारिक ढंग से परमात्मा की ओर जाने की बात सोचे तो बस इंसान में सब बात अपने आप आ जाती है एक महात्मा थे अब कहने बड़ी देर हो जाएगी मैं समझना की देखिये हम बहुत ही आदमी है सुस्खे मैने आश्लोक <स्वारी> कई आदमी महात्मा बड़े उनको प्रश्न पूछे बड़े आदर से आपको बहुत से प्रश्न का उत्तर दें हम देखते हैं कि आपको क्या उत्तर नहीं आप मौलिक रूप से ही जैसे कहा ना किनारे के पानी में छप छप कर रहे हैं बोले वो गंगा जी में नहा रहे हैं गंगा जी में नहा रहे हैं गंगा जी में अब गंगा जी छोटा जो है लड़का बोले बस छल छल करके बस गंगा जी नहा रहे तो भैया तुम कब मैं नहा रहे यार गंगा जी में नहीं नहा रहे हमारी आँख में ऐसे ही करते मतलब ये है जी हम ये प्रश्नोत्तरी करने के लिए हम तैयार हैं हम समझ में आएगी तो हम बात करेंगे सीधे बतला देंगे कि हम नहीं जानते भैया किसी अच्छे व्यक्ति से जाकर पूछो कोई बहुत अच्छे काबिल आदमी से जाकर पूछो पढ़े लिखे आदमी से वक्त हम थोड़ा पढ़े लिखे हुए हम अपना काम चला लेते हैं किसी अच्छे बात जाकर यह सब तरीका सीखने की मिलती है ना ये सब जब तक मन भगवान को पकड़ता नहीं तब तक तरीके हैं। हम कहते कहीं हमको कोई ग्यारा लगे किसी के प्रति हमारे मन में आकर्षण हो उसके तरीका पूछने जाते हैं कि भैया जी आप बताइए किसी आदमी को याद करने का कर क्या तरीका है याद करने का कर तरीका क्या है वो बस याद है और क्या कुछ नहीं ये देखा देखी साधे लोग चीजें काया बाडर हम लोग जीवन में व्यावहारिक नहीं सच्चाई भीतर अगर मन ऐसा रहे, तो का कोई अवकाश ही नहीं उठता बड़े अच्छे महात्मा थे, तो थे सुंदर कहानी कहते थे कि कल्पित कहानी कहते थे कि एक जाट, जाट होते ना तो वो एक मंदिर में क्या बात शांति बना रखे जाट था बेचारे एक मंदिर में जा कर मैंने कोई नौकरी करता था गाय गाय आदि बैर आदि जो जानवर थे मंदिर में दूध दूध देने वाली जो गाय थी उनकी सबकी सेवा करता था उसको बहुत ज्यादा शौक थी बजा कितना यार बताओ दस मिनट से समय अच्छा छारह दस।, दस तो क्या हुआ मंदिर जी के पुजारी जैसे रोज जाके कहता हेम्बा दादा ऐ दादा हमको कोई भगवान का मंत्र बतला दे दादा मंत्र बतला दे पुजारी विचार सुनते जाट है न पढ़ा है न लिखा है एक दिन पुजारी जी झल्लाहट नहीं थे किसी कारण से खूब हो गए थे इसी समझने कहा दादा हमको मंत्र गुस्सा दे उनको बड़ा बहुत गुस्साया ऐसा मंत्र बतलाते सुन लो मंत्र ये है भगवान का भैंस का सिंह लपोड़ नाव भैंस का सिंह लपोड़ नाव वो बड़े ढंग से कहते थे हम तो जल्दी जल्दी खा के दस मिनट में कर देते हैं भैंस का सिंह अच्छा दादा हमको मन तो, तो मिलेगा यार दो भगवान का तो बेचारे वहां पर एक भेड़ भेड़ जा रहा था कम्बल बनता तो नहीं दादा अब तो का हमारा काम बन गया तो सुन करके बेचारा चला गया गुरु जी के सेवा वुआ करके जाके पेड़ के नीचे बैठ के और लगा भैंस का सिंह ला भैंस का सिंह ला और ध्यान करने लगा एक भेड़ का भैंस का सिंह लपोर ना हो भैंस का सिंह लपोर ना हो अब भगवान तो बड़े ही विचित्र होते हैं कहानी गणी हुई है पर उसका अर्थ ले जाना चाहिए तो भगवान द्वारका में भगवान कृष्ण चंद्र जी बैठे थे अचानक उनको भान हुआ कि मेरा कोई भक्त पुकार रहा है मुझे। तो उनकी पत्नी मान भगवान की महाशक्ति का नाम रुक्मिणी जी तो मुझे कहा कि देखो एक मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है मैं जाऊंगा कितने दिन से पुकार रहा है बस आधे घंटा से पुकार रहा है इतनी जल्दी आप कैसे पसंद हो गए कुछ ऐसी ही बात है कि मैं उसकी उपासना बिल्कुल सच्ची देख रहा हूँ इसलिए मैं पसंद हो गया हूँ तो मैं भी चल सकती हूँ महाराज चलो तुम्हारी इच्छा तो गर्व का आसन पर बैठ करके मिनटने लगते, लगते लगते वे लोग वहां पहुंच गए बड़ी बड़ी सौंदर्य की प्रतिमा आदि शक्ति है इसलिए कोई बात नहीं थी तो देखा जाम <laughs> जाके पूछो इससे कि क्या कह रहा तो है महाराज आप किसका नाम जप रहे है किसका मंत्र जप रहे हैं किसका नाम उसने आख खोल देखा मुझे बड़ी रूपवती तो है याई है हमारे पास वो भगवान की शक्ति, वहाँ शक्ति याई है हमको गिराने हमको बतला तो किसका कह रहे बार बार पूछते पूछते उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया जांच करे तो डरते बड़े जोर से घुसे में गुस्से में भर के उसने कहा तेरे खसान का नाम और तो जी ने कहा भैया पता तो है वो तेरे खसम का नाम था आई भगवान के पास तुम्हारा तो बोला कि तुम्हारे खसम का नाम है तो मैंने कहा था तो ना वो तो गुस्सा मुझे भगवान ने कहा अच्छा तो और जाकर के पूछो की देखो कि उसके अंदर कोई तो ज्ञान है कि नहीं है कि ही कर रहा है तो कहानी है परंतु तो जेदे जी उनका बड़े महासिद्ध सुनते थे उन्होंने कही थी एक मतलब उनको मुझसे हमने सुना था वही में कहा रहा हम तुम बात क्या है ऐसे ही करती फिर महाराज ठीक है आप मेरे खसम का नाम ले बताइए वे तो थे यहाँ पर कहाँ है सर उन्होंने भगवान ने कहा कि देखो मैं ये कुम्हार जो माटी खोदते हैं ना उसमें मैं छिप जाता हूँ और तुम जाकर पूछो कि कहाँ है तो विचार बेचारा देखा कि ये डाकिन छोड़ नहीं गई हमारा फिर आ गई आपको कह रहे फिर आग खोली उसे कर फिर आके बंद कर ली करते करते करीब पांच सात मिनट तक थे महाराज वो आए तू थे कहीं आप दीजिए कहाँ हैं वे तो उसको बड़े जोर से गुस्सा फिर आया तुम तो मारवाड़ी भाषा में गड्ढे को यहाँ मट्टी खोते उसको खघेड़ा कहते हैं तो गुस्सा में जैसे कुछ कहने है कि तुम तो वो कहाँ है तो कोई कहना है गड्ढे में है जाओ तो वहां उसने कह दिया कि खघेड़े में है तेरा कर जाओ अब तो उसको महाराज वो यही जान है कि आप यहाँ ठीक है बोले अभी तो और चलो क्या क्या देखते हैं देखते हो चलो आए भगवान बड़ा सुंदर भगवान का रूप होता ही है तो उन्होंने कहा कि ऐ भैया तुम तो मेरा नाम जब रहे थे मंत्र जब रहे थे ना तो मैं खुद देखने आया हूँ तुमको दर्शन देने आया आँख खोल के देखा एक बड़ा सुंदर मानी व्यक्ति तो है तो देखा कि तो तुम्हारे दादा ने उसके तो बताया था कि भेड़ की तरफ से बड़े जोर से मरीज और जब चल चल दिन पूछा भगवान बहुत देखा पूर्णाम पूर्णाम बहुत कहने के बाद अरे बड़े जोर से डाँटा उसको तब तो उनका देखो रुख मिली अब हम भेड़ का रूप धारण करते हैं तुम तो भेड़ बन गए भगवान और देखो देखो भैया मैं तुम्हें दर्शन देने से लिखा कि भेड़ आएगा तो उसने हाथ बोल के कहा आपने बड़ी दया की ऐसे की सब तरह से करके फिर भगवान क्या कर रहे हैं मेरे ऐसे फिर भगवान ने अपनी माया उसको ज्ञान दिया फिर दे तुम्हारे गुरु जी ने तुमको भगाया था और कुछ बात तो वैसे ही वास्तव में ये बात तो नहीं खींच पर अगर आप भगवान को चाहते हैं आप उनके लिए कोई मंत्र तंत साधन कोई सांप है कि उनको कुछ ये किया जा सकता है आप जो भी उपाय कर लीजिए अगर आपके मन सच्चे मन से आप उनको पुकारेंगे जैसे आप उसका उपाय बतलाइए तो किसी भी उपाय से आप उनके साथ संबंध जोड़िए वो हाजिर हो जाएंगे कि चलो भैया तुम क्या चाहते हो उनको पता लग जाएगा उसी क्षण कि जिस क्षण आप उनकी ओर बढ़ना हैं।